जैसा विक्रांत ने पहले ही अनुमान लगा लिया था ठीक वैसा ही हुआ नवजोत कालरा ने विक्रांत के ऊपर अपनी तरफ से किए गए सभी केस वापस कर लिए थे उसने लीडर गायतोंडे के बेटे का केस लड़ने से मना कर दिया था नवजोत कालरा की ऐसा करने को मजबूर करने के लिए विक्रांत ने अपनी तीन डिवाइस का इस्तेमाल किया था पहला उसने अपने अदृश्य कैमरे का यूज किया फिर उसने जादुई चाबी का इस्तेमाल किया और फिर उसने हैकिंग डिवाइस का भी इस्तेमाल किया था। अदृश्य कैमरे की मदद से उसने सबसे पहले सेलरा एक ऑफिस और उसके सीक्रेट का ठिकाना और फिर अंत में एंटर किया। और फिर विक्रांत ने है उसके सभी इंपॉर्टेंट केसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल ली थी इसके बाद विक्रांत ने कालरा को ब्लैकमेल करना शुरू किया वो उसकी ये सभी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगा या फिर अपोजिट साइड के वकील को दे देगा इससे उसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा इसके बाद तो कालरा की कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं हुई वो चुपचाप अपना केस वापस लेकर बैठ गया और फिर कालरा के केस वापस लेने के बाद शहर में कोई भी ऐसा वकील नहीं था जो की गायतोंडे के बेटे को बचा सकता था ऊपर से अब तक बोरीवली पुलिस स्टेशन ने लीडर गायतोंडे के बेटे के खिलाफ काफी सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिया था कुल मिलाकर लीडर गायतुंडे के बेटे को बचाने वाला अब कोई नहीं रह गया था उसे अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था अंत में हुआ भी वही कोर्ट में पहली पेशी में ही गायतुंडे के बेटे को दोषी करार दिया गया और फिर पुलिस के मजबूत सबूत और गवाह के चलते उसे तुरंत जेल भेज दिया गया गायतोंडे के बेटे को कई सारी लड़कियों के साथ रेप करने और ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गयी गायतोंडे का मैटर तो सॉल्व हो चुका था लेकिन विक्रांत का जीवन अभी भी काफी अव्यवस्थित चल रहा था उसे जबरन छुट्टी पर भेजा गया था पिछले पन्द्रह दिनों से वो छुट्टी पर ही चल रहा था अभी पता भी नहीं था कि उसे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कब काम पर दोबारा बुलाया जाएगा छुट्टी पर जाने के बाद तो विक्रांत और ज्यादा वायलेंट हो गया था दिन भर खाली पड़ा रहता था शराब के नशे में डूबा रहता था ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिछले जन्म के दिन में लौट आया था रो शराब के नशे में धुत होकर किसी न किसी से भिड़ता रहता था कभी पिटकर आता था तो कभी पीटकर यही विक्रांत की दिनचर्या बन चुकी थी उसके सभी करीबी दोस्त भी काफी चिंता में रहते थे सब लोग उसे समझाने की कोशिश तो करते थे लेकिन विक्रांत पर कोई असर नहीं था सुनिधि राघव जतिन देव आदि सभी उसके कलीग उसे संभालने की कोशिश करते थे लेकिन फिर भी विक्रांत के ऊपर कोई खास असर नहीं होता था विक्रांत पल पल नैना की याद में घुटता रहता था उसके अचानक से गायब हो जाने के लिए अब वो खुद को दोषी मानने लगा था और इस वजह से वो अपने इमोशन को गुस्से के रूप में निकालते हुए सबसे भिटता रहता था अब तक विक्रांत को छुट्टी पर गए हुए पंद्रह दिन से ज्यादा का समय हो चुका था लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था इस दौरान वो रोजाना अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवर्ड और उसके टास्क को जरूर पूरा करता था उसे अदृश्य शक्ति से ही उम्मीद बची थी उसे लगने लगा था कि अभी अदृश्य शक्ति ही उसे नैना के करीब ले जा सकती है पिछले दिनों में उसे जितने भी डुप्लीकेट टास्क मिले उन सभी को विक्रांत ने पूरा किया था इन सभी टास्क को पूरा करने के एवज में विक्रांत को छोटे छोटे टूल्स भी मिले थे लेकिन ये कोई खास टूल्स नहीं थे ये सब बस काम चलाऊ टूल्स थे हालांकि इन दिनों विक्रांत ने कुछ खास डुप्लीकेट टास्क भी नहीं पूरे किए थे शायद इसी वजह से उसे कोई खास टूल भी नहीं दिया गया था और ना ही उसे कोई खास मिल मिला था तब नैना अचानक से गायब हो गई थी ऐसे में विक्रांत इस बार काफी अलर्ट हो गया था इस कोडवर्ड के मिलने के बाद विक्रांत तुरंत ही उठकर बैठ गया सबसे पहले तो उसने जमीन पर फैले हुए बियर कैन को उठाकर बाहर फेंका इसके बाद उसने सबसे पहले डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन और टाइम को चेक किया फिर उसे पता चला कि यह डुप्लीकेट टास्क तकरीबन 15 मिनट बाद यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर होने वाला था ये कैसे हो सकता है इतनी जल्दी कैसे पहुंचूंगा मैं विक्रांत ने भागते हुए अपने कपड़े पहने और फिर फटाफट वहां से निकलने लगा अभी विक्रांत जल्दबाजी में भागते हुए अपने दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक अचानक से उसका दरवाजा खोलने से पहले ही किसी ने डोर पर नॉक किया विक्रांत घबरा उठा एक तो उसे आज पृथ्वी कोड पर मिला हुआ था ऊपर से अचानक सुबह सुबह किसी का आना विक्रांत को घबराट दे गया हालांकि उसने तुरंत ही दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर दो लोग खड़े थे एक तकरीबन 25-26 साल की लड़की और एक कितने ही उम्र का लड़का इस लड़की को तो विक्रांत तुरंत पहचान गया क्योंकि ये उसकी पड़ोसी मोनिका थी लेकिन उस लड़के को विक्रांत नहीं पहचान रहा था हालांकि देखने में वो कोई डिलीवरी बॉय जैसा लग रहा था उसने ड्रेस भी ऐसी ही पहन रखी थी और अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स भी ले रखा था जो कि शायद वो विक्रांत को देने के लिए आया हुआ था मोनिका ने अपने हाथ में एक लिफाफा ले रखा था वो विक्रांत को लिफाफा देने के लिए आगे बढ़ ही रही थी चिल्लाते हुए पीछे, पीछे हटो दूर हो जाओ तुरंत दूर हो जाओ मोनिका अचानक से विक्रांत का ये व्यवहार देख कर चौक उठी और वो घबरा कर पीछे हो गई जिससे उसके हाथ से लिफाफा छूट नीचे गिर गया और उसमें रखे सारे पैसे जमीन पर बिखर गए क्या क्या हुआ क्या हो गया? मोनिका ने घबराते हुए कहा। अब तक विक्रांत बिल्कुल सावधान होकर अपना गन बाहर विक्रांत को, को पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था ऐसे में वो पहले से ही काफी घबराया हुआ था वो आगे आने वाले खतरे से सावधान रहना चाहता था उसे लगा की शायद इस बॉक्स में बम या फिर कोई डेंजरसाम सकता है इसीलिए आज के दिन वो कोई भी सामान बिना जांचे पर नहीं ले सकता था उसने मोनिका को और खुद को डिलीवरी बॉय से दूर करने के बाद पहले तो अपने डिटेक्टर की मदद से इस को किया। जब उसे पता चला कि में कुछ भी डेंजरस चीज नहीं रखी है और इससे किसी की जान को खतरा नहीं है तब जाकर वो नॉर्मल हुआ अब वो इस बॉक्स को ले सकता था हाँ अब ठीक है अब ठीक है विक्रांत ने सीधे खड़े होते हुए कहा क्या वो असर आप भी ना डरा देते हो मोनिका ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा और फिर वो नीचे झुककर जमीन पर बिखरे हुए पैसे उठाने लग गई ये पैसे पैसे क्यों लेकर घूम रही हो विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए मोनिका से सवाल किया ये पैसे मैं आपको देने के लिए लाई थी वो उस दिन आपने मेरी जान चुप करो फालतू बात नहीं ये पैसे तुम अपने पास रखो पुलिस ने कासिम के सारे पैसे जब्त कर लिए हैं और जो पैसे मैंने उन्हें दिए थे वो, वो भी मुझे वापस मिल चुके हैं विक्रांत ने मोनिका को समझाते हुए कहा तो ये पैसे की बात अब मुझसे मत करना तुम रखो इसे यह सुनकर तो मोनिका काफी इमोशनल हो चुकी थी वो विक्रांत को गले से लगा लेना चाहती थी वो विक्रांत से कुछ कह नहीं जा रही थी कि अचानक से दरवाजे पर खड़ा डिलीवरी बॉय बोल पड़ा हेलो सर आप लोग पहले ये डिलीवरी ले लीजिए, मुझे और भी जगह जाना है ओ हाँ विक्रांत ने अपने सिर पर हाथ पीटते हुए कहा मोनिका तुम ये डिलीवरी ले लो और इसे अंदर रख देना अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है बिल्कुल टाइम नहीं है तुम तुम सारा काम खत्म करके घर में लॉक लगा देना इतना कहकर विक्रांत तेजी से भागता हुआ बाहर निकल गया उसके जाने के बाद मोनिका ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा सर थैंक यू सो मच थैंक यू मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी अगर आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो तुरंत मुझे याद कीजिएगा मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी मोनिका ने भले ही ये सब चिल्लाते हुए कहा लेकिन विक्रांत ने कुछ सुना नहीं वो अब तक भागता हुआ बाहर अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका था